कथा दो प्रकार की होती है एक लीला कथा दूसरी साधन कथा लीला कथा के अंदर ठाकुर जी की लीलाओं की चर्चाएं होती है और साधन कथा कि हमें उस लीला के अंदर प्रवेश कैसे प्राप्त करना है तो उसकी शिक्षाएं साधन कथा के द्वारा प्राप्त होती है कि कैसे भजन करो क्या भाव रहना चाहिए तो कल करी तो रास राधा राधी से कल चर्चा करी थी परंतु कल की चर्चा जो रही वह थोड़ी सी आ, साधन कथा थी आज की कथा को थोड़ा सा रस का प्रारूप देने की यहाँ चेष्टा करेंगे फिर रघुनाथ जी की इच्छा है क्योंकि सुनने वाले भी वही है कहने वाले भी वही है तो राधा रस सुदान भी श्लोक है एक सौ सतासी पूर्ण प्रेमाम रस समुल्लास सौभाग्यसारम कुंजे कुंजे नवरती कला के के ली, वर कांति चौरम किशोरम ज्योतिर कौतुके्केलीशोर परमानंद पर चकास्ती यह श्लोक कहता है पूर्ण रस प्रेमासमुल्लास सौभाग्यसारम यह जो भगवान श्री राधा कृष्ण है ये कौन है पूर्ण प्रेमामृत रस प्रेमामृत और रस की मूर्ति एक तरफ भगवान श्री कृष्ण को प्रेम की मूर्ति कहा है और दूसरी तरफ जो राधा रानी है उनको रस की मूर्ति कहा है हु? ये ये चेंज भी हो सकते हैं वहां राधा रानी प्रेम की मूर्ति भी के हो सकती है और श्री कृष्ण रस की मूर्ति भी कहे जा सकते हैं यह लीलाओं के अंदर निर्भर करता है कि किस लीला का आस्वादन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वह राधा कृष्ण कौन है यहाँ पर तुम विद्या सखी जो है वह बड़े प्यार से कहती है कि वह जो भगवान श्री राधा कृष्ण प्रिया लालजू हैं वह पूर्ण प्रेमामृत रस समोल्लास सौभाग्य सारम वह जो समोल्लास हाँ वह उल्लास की पराकाष्ठा जिनको प्राप्त है भाग्य का जो सब सौभाग्य का जो सार है हाँ वह प्रेमामृत रस की मूर्ति राधा कृष्ण है वे दोनों क्या करते हैं कुंजे कुंजे वे हर कुंज के अंदर वृंदावन कुंज गलिया हैं हर कुंज के अंदर वह कुंजे कुंजे हर कुंज के अंदर बहुत सारी कुंजे हैं उस तम वृंदावन के अंदर तो वहां कुंजे नव रति रति नए नए नए नए नए नए नए नए उमंग का का का का संचार संचार संचार संचार होता होता होता होता है, है, है, है, उत्साह प्रेम प्रेम और जब वह वह नया तो के केली केली मतलब खेलना क्रीड़ा करना वह तब नई नई लीलाओं को वहां पर करते हैं इस ये दो जो है इसी आज पद की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे देखो यह जो नावन धाम है यह एकमात्र ऐसा धाम है जहां पर श्री राधा कृष्ण प्रतिष्ठ लीला करते रहते हैं और वह जो लीलाएं हैं कई बार होता क्या है कि हम सब अलग अलग चाहे वृंदावन से हमारा संबंध है परंतु यह होता है कि हम तो भैया बिहारी जी वाले हैं बिहारी जी के अलावा हम किसी को तो तो न जाने हम तो राधा रमणीय है हम तो राधा रमन जी रूप के बगैर किसी को न जाने हम तो राधा वल्लभ जी वाले हैं राधा जी छोड़ के हमें कोई भी ध्यान नहीं होता आप गलत कर रहे हो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो आपका भाव क्या रहना चाहिए राधा रस रसदान निधि बोल रही है कुंज की गलियों में जाओ उस वृंदावन की गलियों के जब तो हो हो तो रहे तो होते हुए बहुत सारे अनन्य प्रकार की लीलाएं राधा कृष्ण की चल रही है देखो समझने की चेष्टा करना गौड़िया का रस का सिद्धांत अलग है हरिदासियों का अलग है राधा बल्लभियों का अलग है निम्बारकियों का रस सिद्धांत अलग है और जिस जिस भाव से सबके जो रस सिद्धांत वे जो अलग अलग-अलग है ना उन उन के के आधार पर लीलाएं मंदिरों के अंदर करा करते हैं बिहारी जी के अंदर कुंज की लीलाएं है चलती हैं ना वहां स्वकिया है ना परकिया है ना कोई किसी प्रकार का भेद है तो ये क्या है कुंजे कुंजे जहां वृंदावन के अंदर हरिदास स्वामी वहां पर विराजित हैं ललिता सखी के रूप में तो उनकी कुंज के अंदर बिहारी जी एक अलग से महाराज लीला कर रहे हैं थोड़ा सा आगे चले आगे देखा अरे भगवान यहाँ तो बड़ा हो रहा है बार -बार यहां पे विवाह करने में लगे हुए ठाकुर जी ये क्या है अरे ये तो हरिवंश जी की कुंज है यहाँ पर तो राधा वल्लभ लाल विराजित होकर बार बार विवाह करने में लगे हुए हैं थोड़ा सा आगे और चले ये ये ध्यान रखने की बात है हाँ सब भगवान तुम्हारे एक हैं वह श्री कृष्ण एक हैं परंतु नवकेली केली हाँ हर जहां जिस गली के अंदर चले जाओ पर जो ठाकुर विराजित है ये नए मंदिरों की बात नहीं हो रही है हम उन मंदिरों की बात कर रहे हैं जहाँ पर ठाकुर प्रेम से किसी संत साधु आचार्य के प्रेम से जो वहां पर उद्भाव जिसका हुआ है उत्कार जिसका हुआ है हाँ जो वहां पर प्रकट हुए हैं तो वह प्रेम की मूर्ति प्रकट हुई है पर पर हमारे ठीक तो है है जी किसी किसी ने ने बना दिया किसी ने कर दिया दिया कर कर उसे स्थापित कर दिया। परंतु के अंदर जितने भी मंदिर हैं उसके एक रस रीति हर जगह की रस रीति अलग है हर जगह का भाव अलग है तो उस धाम वृंदावन उसकी चर्चा है यहां कि जिस जिस गली के अंदर गए हम राधा रमणिया हैं परंतु जब राधा वल्लभ जी में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं वा ठाकुर जी मेरे यहां तो तुम विवाह करो ना हो परंतु यहां देखो यहां तो रोज प्रतिदिन नए नए विवाह करने में लगे हुए हो ठाकुर तुम्हारा बदला थोड़ा ही है परंतु राधा रानी की ऐसी इच्छा हुई है ठाकुर जी बड़े दिन हो गए ये वाली लीला करते हुए आओ चलो ठीक है आज दूसरी कुंज में चल के दूसरी वाली लीला करते हैं परंतु रस तुम्हारा तुम्हारी वाली गली का रहेगा तुम्हारी वाली कुंज की गली का रहेगा रस में भिन्नता नहीं आनी चाहिए ये नहीं कि आज तो लग गए अपने राधारमणिया भाव में गौड़िया भाव में कुछ दिनों के बाद अरेगे तो हो गये बहुत आओ चलो आज राधा जी को भाव लें। नहीं, रस रस का का सिद्धांत एक है, जिस जिस आप आप रोज अनुसरण अनुकरण कर रहे हैं, उस ज के अंदर क्योंकि ये जो साधनाएं होती है ना ये सखी की साधनाएं हैं, गोपियों की साधनाएं हैं, गोपियों की साधना भी आपकी कुंज की साधना अलग है दूसरी कुंजों की साधना से आप दूसरे के घर पे जा सकते हो आप दूसरे के घर पे जा सकते हो उस घर को देख सकते हो घर में समय बिता सकते हो परंतु घर तुम्हारा नहीं है घर तो तुम्हारा जो पहले से निश्चित है वही है उसकी देखभाल करने की जरूरत है मेरा घर मेरी कुंज मेरी कुंज कौन सी राधा मठ जी की कुंज है अब उस कुंज को कैसे रखना है अब वो सखी भाव जब गुरु प्राप्त कराते हैं और सखी भाव से भैया ये वाला फूल सही से नहीं आ रहा है ये वाली लता पता सही से नहीं हो रही है लाओ मैं थोड़ी से यहाँ पर राधा रानी की कृपा सु राधा रानी है ना जो अपने हाथों से वात्सल्य का भाव देकर उन लता पताओ को पुष्पित कर देती है उनको प्रफुल्लित कर देती है तो पर क्या है गए जाने के बाद सखी भाव के अंदर यह कृपा मांगी कि आप कृपा करो और यह जितने भी लता पता पर है इन सब को थोड़ा सा अपना वास्तविक प्रदान करो अपनी कुंज की अपनी कुंज की यहां पर आपको सेवा करनी परंतु जब चल रहे हो हा? यह राधा रानी चाहती है कि आज कृष्ण दूसरी लीला करें इस वजह से दूसरी कुंज के अंदर ठाकुर जी आज दूसरी लीला करने में लगे हैं कौन कौन सी लीलाएं हैं? यहां वृंदावन महिमामृत के अंदर श्री प्रमोदानंद सरस्वती कहते हैं कदाचि कालिंदी तट कदाचित कदाचित गहन तटभुवि कदाचि ऋते कदाचिकुंजातहन विने च चिदोभंग संगीत तो मधुरकंदर्पलित सदा वृंदा वृंदारण्य मम हृदय बंधु विहरता बोले कभी तो कालिंदी यमुना के तट पर भगवान श्री राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं करते करते अब ये रास की लीलाएं भी है ना रास के अंदर एक ही जगह पर रास नहीं करा है Intent? रास में वही रास यमुना के तट पर हुआ है वही रास यमुना के अंदर हुआ है वही रास यमुना के ऊपर नौका पे हुआ है वही रास यमुना के पास जो कमल का सरोवर है वहाँ पे हुआ है वही रास महाराज झूले पर हुआ है वही रास जो है वह वृंदावन गोवर्धन के अंदर हुआ है वह रास समस्त जगह हुआ है आओ अब यहां पे रास करते करते हैं हैं कुछ समय के बाद चलो चलो आओ आओ कृष्ण से अब दूसरी जगह रास, तो रास जो है यमुना के तट से शुरू हुआ उस रासोली से शुरू हुआ परंतु वह रास धीरे धीरे जब बढ़ा तो वह अलग अलग स्थानों पर गया हर कुंजकली के अंदर गया तो यहां कालिंदी के तट पर कभी वृक्षों के नीचे कभी इस कुंज के अंदर कभी उस कुंज के अंदर कभी घने वन के अंदर क्या पर लुका छुपी का खेल होता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आओ जी जैसे घनी कुंज के अंदर घुसते हैं तभी कहते हैं आओ जी अब तो हम लुका छुपी का खेल खेलेंगे क्यों कहते हैं क्योंकि खुद तो काले है घनी कुंज है बड़ी आसानी से छुप सकते हैं तो राधा रानी से बड़े प्यार से कहते हैं हे राधे अब मैं छुपता हूं और तुम तो मुझे पकड़ने की चेष्टा करना अब ठाकुर क्या करे ठाकुर तो बिल्कुल कलाकार आदमी उसने दिमाग लगा लिया हमारी राधा रानी को इतना आइडिया ना है कि ये एक क्यों कही है राधा रानी हाँ, हाँ हाँ हम तो ढूंढ लेंगी और सखिया बोले आए तू कहीं भी छुप जा हम तो तुझे पकड़ लेंगे मारा का नहीं अखट्ट सीनो जावे और जाने के बाद छुप जाए खुद कारो और कौन सी घने वन की कुंज अंदर जाके छुप गयो अब राधा रानी ने जाके ढूंढना शुरू करो कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो कहीं ना मिल लो अब राधा रानी रुआसी सी है गई जी तो कहीं छोड़ के चले गए इतनी देर में सखियाँ आ गई सब की सब सब की सब कलेक्टर हैं हाँ ललिता सब की सब कलेक्टर हैं अरे तू रोबे का है बात तू है हम जाए ढूंढने के तय महाराज सबकी सब, सब आई तैयार है गई और चलो चलो चलो चलो अब राधा रानी को यूथ तो बहुत बड़ो है ना राधा रानी की सखियन को मंडल जो है बहुत बड़ो है सब, की सब आए गए। और सवन ने पूरे शहर के अंदर आ, पूरे वन वृंदावन के अंदर एक एक कुंज गली के अंदर जाके जब ढूंढा मचाई करी तो भी ना मिले कहीं ना मिले कहा छुपे भाई उस घने मन के अंदर तमाल वृक्षों की कुंज के अंदर छुपे हुए थे। तमाल जो है वह कृष्ण रूप में है वह भी कालो है राधा रानी को जब विरहे आवे और जब वो बोले अब तो मैं मरने जा रही हूं तो कहा मरने जावे तमाल के वृक्ष पे मरने के जावे, ती लीला करें तो क्या करें तमाल को ही पकड़ लें आलिंगन देवे कि कृष्ण तो मेरा छोड़ के चलोगे तुई बचो है जो कृष्ण रूप में दिखे तू ही कृष्ण है मेरो तो भाई तमाल वृक्ष को तो आलिंगन देवे और तमाल वृक्ष की ही लता पता जो निकल के आवे जो शाखा आवे आये अपने गले में लटका तैयार तो है।, तो है तो बहुत झूठो है तो बात कमाल की कुंज के अंदर कृष्ण छुप चुके हैं महीना दिख रहे कालो सो चेहरा काली कुंज घनी कुंज कहा दिखे राधा रानी जैसे ही गईं बोले आज सब हार गईं कोई ना मिली तमाल कुंज में पहुंची कमाल कुंज के अंदर बोली वो तो छोड़ छाड़ के चला गया अब तो मैं अब इसे जीवन का क्या करूं बोली मैं तो अब यहाँ मृत्यु की शरणागत हो रही हूँ जा रही हूँ कमाल कुंज में वहीं पर उपवास करूँगी वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त करूँगी जैसे ही तमाल कुंज के अंदर पहुँची तभी केसर चंदन मिश्रित वह सुगंधी भगवान श्री कृष्ण की जो वह उनकी नासिका में गई जैसे ही नासिका के अंदर गई राधा रानी समझ गई गुरु जी तो यहीं पर ही अटके हुए हैं कहीं नासिका से जहां से सुगंध आ रही थी पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया श्री कृष्ण जिस झाड़ी की तरफ जिस तमाल कुंज में उस झाड़ी उस कॉनी में छुपे हुए थे वहां पर उनकी वह जो पीताम्बरी थी ना वो थोड़ी सी बाहर अटक गई थी राधा रानी वहां पहुंची नासिका से सुगंधि का अनुसरण करते हुए और जैसे ही देखी अरे पीताम्बरी का कोना दिख गया राधा रानी ने पकड़ के उसे खींचा खींचती खींचते श्री कृष्ण बाहर निकल गया तो कभी घने वन के अंदर कभी यमुना के तट पर कभी किसी कुंजों के अंदर किसी वृक्ष के पास कभी घने जंगल के अंदर कभी उत्तरोतर संगीतादि के समाप्त होने के बाद मधुर प्रेम विलास करते हुए मेरे प्राण बंधु हा श्री युगल किशोर नित्य इसी वृंदावन में विहार करते हैं प्रबोधानंद सरस्वती फिर बोले अब इसमें लीलाएं कौन कौन सी करते हैं कुंजे कुंजे ना हर कुंज के अंदर अलग लीलाएं है चलती हैं देखो भगवान श्री राम की याद करोगे नित्य धाम साकेत की तो लीलाओं में वो बस विराजे हुए हैं राम राज्य है वह विराजे हुए हैं श्री कृष्ण नंद के छोरा हैं कोई कामधाम है नहीं है हमेशा चोरी करते रहते हैं क्यों चोरी करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि घर वाले समझे कि ये बड़ो तो भयो ना बच्चा ही है छोड़ तो का काम दो काम धंधा दोगे भाई सुधरो हुए तो, तो काम धंधे में लगाए देते आपके यहाँ सब का कर जो बच्चा थोड़ा सो जरा सुधरो सुधरो सो हुए सब बड़ा पढ़ा लिखा हुए बड़ा गंभीर प्रवृत्ति को ए, आ जाओ धंधे पे बैठो काम पे बैठो सीखो काम को बोले कृष्ण जी बोले मुझे तो सीखना ही ना है का चोरी करूं के ने माखन ने के ने ने ने माखन घरन अंदर जाए जाके सबन चुराऊ घरवाले सोचेंगे अरे भैया हमारा छोरा तो बड़ो सीधो है कछु जा नहीं है बड़ी बड़ी चीजें कभी यहां चोरी करे कभी महा चोरी करे तो महाराज ठाकुर जी ने चोरी करना शुरू कर दियो काम नंदा घर वालों ने दियो नहीं बस अब फ्री है गए अब फ्री वो आदमी जाओ अपनी राधा रानी के पास चले अब राधा रानी के पास उल्लू बना के जावे घर से तो के निकल लियो कि हम तो रहे हैं। कहां जा रहे चलाएने दौ, जा रहे हैं तीन श्रृंगार करते हैं ठाकुर प्रथम श्रृंगार श्री यशोदा माँ करती हैं बड़ा अलंकारों से विभूषित होते हैं क्यों क्योंकि भाई ब्रजराज कुमार है श्री राधा रानी वो यशोदा मैया महाराज सब सोने चादी मड़ियों से हाँ हीरे जवाहरातों से ऊपर से नीचे तक उन्हें लाद देती वहां से जैसे ही पहुंचे वन के अंदर आ, सखा बोलते हैं हो ब्रज राज कुमार अपने यहां को यहाँ तो कुश्ती कर तू हमारे संग अब कुश्ती करेंगे तो सब टूट जाएंगे मड़ीबंद कटिहार आदि सब टूट जाएंगे आ, तब क्या करते हैं सब उतार दिए जाते हैं सब उतार दिए अब क्या पहना गुंजा की माला पहन ली है लाल लिया पत्थर की जो महाराज जो पड़ी हुई थी पत्थर उनमें से गुंजा गुंजावंस परिपेक्ष लसन मुखाय हाथ में धोना है चावल भात खा रहे हैं वन्य स्रजे वनमाला धारण करी हुई है सब उतर गया घर पे नहीं धारण करते यशोदा कभी वनमाला नहीं करवाती वन में कवल वेत्र अब क्या है अब तुम्हारा तो पूरे ग्वाल बाल बने पड़े सब महंगा महंगा आइटम उठा के पोटली में धर लिया अब सखाओ के संग खेल रहे हैं अब सखाओ के संग खेलते खेलते चुपके से वहां से निकल जाते हैं क्योंकि अब समय हो गया कितनी देर खेलेंगे उन्हें तो राधा रानी से मिलना है तो वो जैसे ही वृंदावन वो वृंदा रण्यम स्वपद हाँ? जैसे ही उस वृंदाव्य जो वृंदावन है उसके अंदर स्वपद रमन पैदल चलते हुए स्वयं चलते हुए हाँ? और वह जो है वह पीछे कहीं उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं अरे बास तो बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी इसने और आज उसने ये वाला दापेज मारा और ऐसे हरा दिया वो बड़ी प्राविशद गीत कीर्ति महाराज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं परंतु यहाँ पर ठाकुर जी चुपके ऐसे पतली गली से निकल के वृंदावन की तरफ जा रहे हैं जैसे ही वृंदावन के अंदर पहुंचे वहां पर गोपियां बोली इधर आओ तुम आ, ये क्या पहन रखा है तुमने पत्थर-पत्थर धारा कर लिए राम, राम, राम, विकसित है मल्लिका कुसुम जूहू आदि सबके फूल, फूल, फूल विकसित है तो गोपियां उन सब फूलों को निकाल लेती है फिर ठाकुर जी को बैठाती है अब कृष्ण की सखिया राष्ट्रीय हाँ, राधा की राधा की दासियां हैं जो कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं ध्यान रखना जो राधा की सखिया हैं कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं क्योंकि वृंदावन की जो स्वामिनी जू है वह तो राधा रानी है ना तो वहां कृष्ण की सखी चंद्रावली आदि नहीं आ सकती है वहां मीरा का भी प्रवेश नहीं है उस वृंदावन के अंदर स्वामिनी जू के अधीनस्थ रह के ही जो सेवा कर सकता है जो उनकी गोपी है जो भाव लिए हुए है वही अंदर जा सकता है तो उसके अंदर जब जैसे ही पहुंचे तो राधा रानी की सखी जो श्री कृष्ण की सेवा में है वह महाराज पहुंची और पहुंचने के बाद उसने भगवान श्री कृष्ण के सब अलंकारों को हटा दिया और सब अलंकारों को हटा के अब फूलों का श्रृंगार करा तीन श्रृंगार करते हैं ठाकुर तीन पहला यशोदा मां दूसरा पहुंचने के बाद गोप कुमारों के संग तीसरा श्रृंगार जो होता है वह वन का कर, गोपियां करती तो वह ठाकुर जब जैसे ही वृंदावन के अंदर पहुंचता है वहां तो लीला होनी है कौन सी लीलाएं चल रही है अक्षयी कुत्रापी खेलत क्वचन नील कुत्र चोरी हदय दी ृक्षोल क्वाप्याल दिव्यं किमपि विजयते दिव्यम कि पहला कह रहे हैं अक्षत कुचन पहले क्या करते हैं चौसर आदि खेलते हैं ठाकुर की जो प्रिय लीलाओं के अंदर है वह चौसर है चौसर वो जो पांडवों के द्वारा कौरवों के द्वारा खेला गया था वृंदावन की मुख्य लीलाओं में से है ठाकुर श्री राधा कृष्ण जब खाली होते हैं राधा कुंड के अंदर जब विराजित हैं, मध्यान्ह की बेला के अंदर तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? लूडो, हैं। लूडो ही है वो परंतु यहां बाजी लगती है यहां शर्त लगती है और चौसर आदि खेल रहे हैं कहीं पर चोरी चोरी खेल रहे हैं आज ये चुरा लिया फिर क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की मड़ी माला आदि को चुरा लेते हैं चुराने के बाद छुपा देते हैं अब छुपाने के बाद ढूंढ मचती है कि कहाँ चोरी हो गई कहां गिर गई फिर लड़ाइयां होती हैं लड़ाइया के बाद कोई सखी जाती है वह हिलाती है पकड़ती है मधु को चार तरफ से पकड़ लेती है हिला हलू के महाराज मड़ी का वह मड़ी की माला निकाल लेती है दूसरी तरफ जब कभी कभी वही गोपियां चुपके से जाके श्री कृष्ण की मुरली को चुरा चुरा लेती लेती हैं और जैसे ही ठाकुर जी की तो जान निकल जाती है तुम्हारा मोबाइल खो जाए तो तुम्हारी जान ना निकले रोज सुबह उठ के खा हो तो अब देखू सबसे पहले भगवान याद ना आवे मेरा मोबाइल कहा रखो वो याद आवेदन तो महाराज यहाँ पे ठाकुर जी को मोबाइल है वो तो भाई से फोन करो जाए तो जैसे ही फोन होए करे यहाँ पर ठाकुर जी को मोबाइल चोरी है ठाकुर जी है टेंशन में में अब अब ये कैसे कैसे कैसे आवे आवे आवे पे चोरी की लीलाओं वो कैसे प्राप्ति होगी तो उसमें उनके सखाव उनकी सहायता करते हैं ठाकुर जी कभी पैर पकड़ लेते हैं राधा रानी आदि सखियों के अरे छोड़ दे मान जा तू मेरी मां बन जा जो बनवा वो बन जा पर दे, दे मेरी बांसूरी सब प्रेम की लीलाए हैं तो कभी झूला झूल रहे हैं हाँ कभी एक स्थल पर जाके वो तो आश्चर्य से उस वन को देख रहे हैं उस अरे ये वन तो हमने कभी देखा ही नहीं हम तो यहीं रहते हैं हाँ अब उस वन के अंदर पहुंचकर कर वहाँ की लता पताओं से प्रेम कर रहे हैं वहां पर कभी होता है ना हा आप अपने इस कानपुर के अंदर ही हो परंतु अरे ये स्थान तो हमें देखना ही बड़ा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा समय बिताओगे देखोगे हर वस्तु हर चीज को ठीक वैसे ही राधा कृष्ण भी हा उनके पास क्या है प्रेम वैचित्री है एक ग्रह का भाव होता है जो पुरानी जितना भी स्मरण है उसको भुला देता है परंतु आज जब पहुंचे हैं तो भूल गए कि कल हम आए थे और जैसे ही पहुंचे लगा अरे बड़ी अच्छी कुंज है बड़ी देखने में बड़ी प्यारी लग रही है हम तो यहाँ कभी आए नहीं है तो फिर उस कुंज के अंदर वहां की लीला चलती है तो ठाकुर जहा जहा जिस जिस भाव के अंदर बैठा हुआ है वहां उस भाव के अंदर वह सब उन लीलाओं को करने में लगा हुआ है कभी श्री कृष्ण थके हारे आए दो बार कपड़े बदल लिए हैं, गोकुल से चलते चलते राधा कुंड पहुंचे हैं बड़ी ताकत लग चुकी है थक गए हैं इतनी गर्मी में चलते हुए आ रहे हैं अब बोले भैया आ तो गए थोड़ा सो लो परु मुरली को अपने पास बहाना बना लिया मुरली को अपने वक्ष स्थल पर रख दिया है और वक्षस्थल पे रख के सोने की चेष्टा कर रहे हैं राधा रानी बोली बड़ो अच्छा राधा रानी बोली बड़ो अच्छो समय है सो भी रोए मुरली सामने ही दिख रही है कोई अमूल्य वस्तु सामने दिख जाए वैसे कृष्ण चुराते हैं यहाँ पे राधा रानी पहुंच जाती है सखी इशारा करे ललिता बोले बहुत अच्छो समय चुराए ले जाए अरे जितनो प्रेम को संचार यह वेणु मुरली के अंदर करता है उतनों प्रेम को संचार राधे तुझमे कर ले तो यहाँ तो प्रेम की वर्षा हो जाए अरे यह है तो तेरी सौत है इसको हटा यहाँ से श्री राधा रानी को लगता है गुरु अब तो जाए हटाना पड़े राधा रानी चुपके चुपके से जाए दबे पाओ दबे पाओ जाके जैसे ही मुरली को उठाने लगे हाकुलिस तो रहे ना बहानो कर रहे हैं एक आंख खुली हुई है एक आंख हल्की सी खुली राधा रानी ने जैसे ही वक्ष स्थल पर आई और वक्ष स्थल पर आके जैसे ही उस मुरली हाथ मुरली की तरफ रखा भगवान श्री कृष्ण ने ख हाथ पकड़ लिया राधे तो क्या कर रही हो आओ इधर बैठो हमारे पास क्यों आई यहाँ क्या हाथ रख रही थी गादरानी रानी बोले? चुपचाप नहीं नहीं मैं तो मच्छर देखा था मच्छर हटा रही थी कौन सा मच्छर है हमें भी तो दिखाओ नहीं वो तो उड़ गया अच्छा कोई बात नहीं तुम यहाँ बैठो फिर तुम हटाती रहना तो बैठो पास पे बात करनी मुरली को नहीं जाने देते हैं ठाकुर तुम हा प्रतिष्ठ नित्य नवीन लीलाएं चलती रहती हैं उन सब लीलाओं के अंदर जो मुख्य लीलाएं देखो दो प्रकार की लीलाएं चलती हैं एक है नित्य और दूसरी है नैमित लीलाएं दो प्रकार की है एक है नित्य दूसरी है नैमित्तिक नित्य लीला का मतलब है वह लीला जो 24 घंटे चलनी है इतने बजे डॉट ठाकुर जी यहां पर होंगे ये लीलाएं नहीं बदलती हैं और हर संप्रदाय की वह 24 घंटे की अष्टयाम लीला जो नित्य लीला है वह अलग अलग होती है कि अब दोपहर के एक बज गए हैं अब एक बजे राधा वल्लभियों के लिए ठाकुर अलग जगह पर हैं गौड़ियाओं के लिए अलग जगह पर हैं और के लिए अलग जगह पर हैं तो ये तो नित्य की लीलाएं हैं जिसका आस्वादन सबको करना पड़ता है दूसरी नैमित्तिक लीला नैमित्तिक लीला मतलब वार्षिक लीलाएं आ, जो बीच बीच में उत्सव आते हैं बसंत आता है हिंडोल आता है हा महाराज दीपावली आ रही है जितने भी त्योहार आ रहे हैं उन त्योहारों के समय पर भगवान श्री राधा कृष्ण क्या अलग से लीला कर रहे हैं भाई वो तो हमारे लिए जीवित है ना वह जीवित ठाकुर ही तो लीला कर सकता है भगवान लीला नहीं करते हैं श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लीला माधुरी है श्री कृष्ण विष्णु के अंदर जो चार अंतर हैं, विष्णु के पास लीला माधुरी नहीं है वो किसी के पुत्र नहीं है वे किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं वह तो भगवान हैं, भगवत तत्व है तो, तो उसका लीला माधुरी नहीं है वो तो किसी ने वरदान मांगा किसी राक्षस को मारना है वो तो अपने दाम से प्रकट हुए, मारा गुटा चले गए। लीला नहीं करी उन्होंने चाहे वो नृसिंह देव बन के आए हो बराहा बन के आए हो वामन बन के आए हों चाहे दुर्व जी के पास आए हो, चाहे गजेंद्र को मोक्ष देने के लिए आए हो किसी के पास भी आए घर से आए काम करा वापिस घर को चले गए परंतु श्री कृष्ण जो है वो पूरी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। उनके पास लीला है चौबीस घंटे जो हम कर रहे हैं चौबीस घंटे वो भी कुछ काम कर रहे हैं वही अष्टायाम है हा? हर तीन घंटे आठ गुणा तीन चौबीस हर तीन घंटे में उनकी कुछ लीलाएं है चलती हैं। दूसरा दूसरा प्रेम, दूसरा माधुरी, है भगवान श्री कृष्ण के पास वृंदावन वाले ठाकुर के पास बांसुरी है शंख तो वृंदावन के बाहर वालों है ना वहां पास है शंख चक्र गदा और पद्म वो विष्णु जी के पास है वृंदावन वाले हाँ वृंदावन में कभी शंख नहीं बसता हमारा वृंदावन वालों ठाकुर थोड़ी ना कोई बीच बीच समुद्र के पास द्वारका में बैठे हुए वहां से हो ना पांच जन्य वृंदावन में थोड़ी ना है कोई शंख रूप माधुरी वृंदावन को ठाकुर है ना बाकी रूप बदलते रह रहे वही गोवर्धनधारी है वही पीताम्बर धारी है हा वही महाराज वन माली है उसके बहुत सारे रूप है विष्णु के रूप नहीं है विष्णु तो जो है वो है वो शांताकारम कारम वो है वो है वो नहीं बदल सकते और चौथा प्रेम माधुरी प्रेम माधुरी मतलब श्री राधा रानी वह श्री कृष्ण के संग होंगी वह विष्णु के संग नहीं है विष्णु के संग लक्ष्मी है तो वहां वे ठाकुर दो प्रकार की लीलाओं को करता है एक लीला ऐसी है जब किसी भी प्रकार का कोई भी उत्सव नहीं होता है उस समय पर लीला करता है हमारे यहां वर्ष के अंदर पंद्रह दिन का श्राद्ध का समय आता है कुछ उत्सव नहीं होते हैं कोई त्योहार नहीं होता है सब घरों के अंदर होते हैं आज इसको श्राद्ध है कल बा श्राद्ध है जा पंडित जी को बुलाओ बा पंडिताइन को बुलाओ से इमरती मंगवाओ जीवान खाना बनाओ उनको का पसंद हो वो बनाओ पंडित जी फिर दक्षिणा दो माला पहनाओ चंद चन, चंदन लगाओ पैर छुओ सब सुबह से लेके रात्रि तक यही चलतो रहे ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो जाओ मंदिर में उन पंडित जी को देखे आ जाओ उन ब्राह्मण देवता को देखे आ जाओ यही चलतो रहे और उस समय पर व्यक्ति बाहर जाने की चेष्टा ही नहीं करता है दिनों तक क्योंकि आज इसका श्राद्ध करना है कल उसका श्राद्ध करना है तो वो श्राद्ध के समय घर पे रहने की चेष्टा करता है या जब तक श्राद्ध करा नहीं है तब तक घर रहेगा उसके बाद फिर मिलने करने के लिए जाएगा पंद्रह दिन वह पंद्रह दिन होते हैं जब ठाकुर जी गौचारण के लिए नहीं जाते हैं दिन दिन वर्ष के के अंदर वह हैं जब भगवान लिए नहीं जाते नंद बाबा यशोदा उनको बोल देते हैं भाई आज तो श्राद्ध है घर के अंदर तुम कहाँ जाओगे क्या करोगे और ठाकुर बोले मेरी तो प्राण प्रिया तो वृंदावन में है अब वहां पे भी उन्हें खबर आ गया कि भानु जी ने भी राधा रानी से कह दिए भैया घर में तो श्राद्ध तुम भी कहीं नहीं जाओगी सूर्य की उपासना करनी है यहीं से कर लो परंतु तो तुम घर के अंदर रहोगी राधा रानी तुम्हारा टेंशन है जाए श्री कृष्ण को यहाँ पे टेंशन हो जाए अब मिले कैसे श्री गोपाल भट्ट जी अब राधा रमन जी को भाव। श्री राधा रमन लाल प्यारी की निज सांझी साझी चीतत सखी वेशधरी रसिक शिरोमणी बिलसत है सुख की तत। तत्जत प्यारी रस में भीजत, रजनी रस में बीतत मंजरी मन ही हरत सखिन के कोटी काम छवि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं श्री राधा रमण लाल प्यारी की निजकर सांझी चीतक राधा रानी को विरह लग गया अब कृष्ण से मुलाकात तो नहीं होगी मैं क्या करू तो राधा रानी सांझी बनाती है सांझी मतलब यहाँ की लोक भाषा में रंगोली वहाँ की साझियाँ अलग अलग तरीके की बनती है वहाँ फूलों की सांझी होती है वहाँ रंगों की सांझी होती है उन साझियों का जो होता है रंगोलियां जो होती हैं राधा रानी जो साझियाँ बनाती हैं वह है श्री कृष्ण के संग जो उनकी लीलाएं हुई हैं उनका स्मरण करते हुए उस सांझी उस लीला को वह वहां पर बनाती हैं ये बताओ कितने बजे तक कथा हो गएगी? नौ बज गए हैं मैं यहीं पर ही समाप्त कर दूंगा अभी तो <laughs> मुझे बोली नौ बजे की नौ अच्छा साढ़े नौ तक अच्छा तो आधे से चले <laughs> आधे घंटे और मैं घड़ी रखी हुई है भैया हम तो काल के बश में हैं जय जय रा तो राधा रानी अलग अलग लीलाओं को याद करके साधिया बनाती है अब श्री कृष्ण को तो उनसे मिलना है तो कई बार क्या होता है राधा रानी बरसाना में ही है परंतु उस बरसाना में अब साझी बनानी है तो सखिया उनसे कहती हैं कि ऐसा करो सखी हे प्रियाजू आप चलो हमारे सन तेरा कुछ फूल बिन के आते हैं हाँ फूल तोड़ के चुनकर आते हैं और चुनके आएंगे उसके बाद शादी बनाएंगे अब राधा रानी बहुत कृष्ण विरह में है उस कृष्ण के विरह को हम नहीं समझ सकते हैं हम श्री राधा रानी के उस सुख को और उस प्रेम से प्राप्त हुए दुख को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि यह प्रेम से भी ऊपर की जो आठ दशाएं हैं, उनके अंदर आता है जिसमें स्नेह करते हुए राग अनुराग भाव महाभाव और वह राधा रानी कौन है महाभाव भाव रूपिणी व्यक्ति इस शरीर के अंदर सिर्फ प्रेम की अवस्था तक पहुंच सकता है परंतु प्रेम की अवस्था के ऊपर जो राधा रानी का भाव है ना वह महाभाव तक पहुंचा है वह की दशा जब यह शरीर छूट जाता है जब किसी और दूसरे गौलो के अंदर वृंदावन में पहुंचते हो जहां पर श्री कृष्ण वहां लीला कर रहे हैं वहां पे गोपी के रूप में जब तुम्हारा प्राकट्य होता है तब जाके उन भावों को समझ समझ में आ सकती है तो, यहाँ राधा रानी ने मूड बनाया कि भैया चलो सखियों ने कह दी है फूल चुनने के लिए चलो श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि भैया आज तो फूल चुनने की बात हो चुकी ठाकुर जी दिमाग लगा लिया भाई मुझे तो राधा रानी से तो मिलना है तो अपनी सखी के सन वे वहां से निकल लिया और चुपके से निकलकर राधा रानी जिस कुंज के अंदर जा रही हैं जिस कुंज में पहुंचने वाली हैं वहां पर जाके पहुंच गए वहां जाके पहुंचे वहां कुंज के अंदर जैसे ही देखा कुंज के अंदर देखा मोहि अति लागत श्री वन को मोही अतिलावत श्रीवन नीको, कुसम सुबासित सुंदर शब्द बोलत कुभाषितोलत खद अद्भुत नृत्य सीखी को वल्लभ कृष्ण जदपि सुख सागर प्रिया विनाश जैसे ही उस वन के अंदर पहुंचे परंतु प्रियाजू नहीं पहुंची थी वहां पर अब नहीं पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण बोले अरे ये वन तो बड़ा सुंदर लग रहा है यहां शुक मैना आदि जितने भी प्रकार के पक्षी हैं वह सब डाल डाल अरुपात पास सब जगह पे बैठे हुए हैं और बैठकर चुहुक चुहुक कर रहे हैं भ्रमण गुंजार कर रहे हैं यहाँ कितनी सारी तरीके की हाँ फूल पारी जात राय कदम्ब सब प्रकार के जितने भी फूल हैं वह सब के सब यहाँ विकसित हैं परंतु प्रिया बिन सब फीको बोले यह सब जगह देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है परंतु रस से परिपूर्ण नहीं लग रही है रस से लुप्त नहीं लग रही है ये क्यों क्योंकि मेरी प्रिया जी यहाँ नहीं आई है जैसे ही ये सोच रहे हैं तभी उसी समय श्री प्रिया जू अपनी सब सखियों के संग उस मालती की कुंज के अंदर पहुंच गई जैसे ही पहुंची जैसे ही पहुंची सांझी के लिए आई है ना सांझी हित बीन फूल यही बन आई हो यही आशा यही मिस दर्शन पाई हो महाराज यहीं पर ही श्री प्रियाजू आने वाली हैं सांझी के फूल के लिए वह कुंज है यहाँ पर अभी तक वह आई नहीं है मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ जैसे ही वह राधा रानी पहुँची तभी गज भामनी मेरी आवत इतही लखात दूरी या तरू की ओट में सुनू रसीली बात ठाकुर जी बोले सामने नहीं पढ़ूँगा मुझे तो उनकी दर्शन करने हैं उन्हें चंद्रमुखी के दर्शन करने हैं वह सोम में जो चंद्रमा को भी चंद्रमा को भी जो नीचता प्रदान करता हो वह श्री राधा रानी का मुखमंडल है उसकी प्रभा के दर्शन करने हैं क्या करूं, क्या करूं, अरे वह गजगामिनी हाँ वह गज की तरह से चलती हुई वह श्री राधा रानी यही इसी कुंज के अंदर आ रही है क्या करूँ दूरी तरु की ओट में दूरी या तरु की में बोले मैं दूरी बनाकर तरु मतलब पेड़ पेड़ के पीछे जाके छुप जाऊं और क्या करूं रसीली बात चुपचाप छुप जाऊं फिर देखूं क्या बात करते हैं आपस में सखियां राधा रानी मुझसे सामने जाऊं पूछूं इनसे कितना प्रेम करू तो, तो डंडा मारे पीछे पीछे सुनूंगा कितनी बात कर रहे हैं क्या कह रहे हैं मेरे बारे में जैसे ही वहाँ पहुँचे सखियों ने उस धाम वृंदावन के उस मालती की कुंज के विशेष दर्शन करे दर्शन करने के बाद सखी कह रही है हे प्रियाजू, ऐसा लग रहा है कि यहाँ विकसित जितने भी फूल हैं वह सब आपको प्रणाम करने के लिए जैसे उठ के खड़े हो चुके हैं यह जितने भी वृक्ष हैं उनकी जितनी भी लता पताएँ हैं वह ऐसा लगता है कि आपके आने के कारण वह सब वृक्ष भी आपको नमन करना चाहते हैं उनकी शाखाएँ है, उनकी उन पर लगी हुई लता पता जैसे नीचे झुक आपके चरणों का स्पर्श करना चाह रही है जुक जुक कर आपको प्रणाम कर रही रही है, परंतु देखो जैसे ही आप कुंज में चल रही हो, यह वृक्ष भी सब चेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं, जितने भी फूल गिर रहे हैं यह जितने भी फल गिर रहे हैं यह जब ऐसा लगता है कि है सब पुष्प ये वृक्ष आदि ही स्वयं आपको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं हे राधे यह वन तो बड़ा सुगम लग रहा है यहीं पर ही फूलों को बिनो जैसे ही इस बात को कहा कहते ही सखियां अलग अलग जगह पर फूलों को बिनने के लिए पहुंच गई राधा रानी एक जगह पर पहुंची और पहुंचकर फूलों को बिनने लगी अपने हाथों से फूलों को बन रही है हरसी फूल बीनत अली हा? हरसी मतलब खुश होकर हा? हरसी फूल बीनत अली अली मतलब सखी सखी मतलब प्रियाजू हरसी फूल फूल बीनत अली डाली डलिया कांख लगाए कांख मतलब यहाँ डलिया लगाई हुई है दबाई हुई है यहाँ पर हाँ प्रियाजू ने नवल बाल वृषभानु की न्यारे चली सुभा ऐसे श्री राधा रानी चल रही है का लगा लिए डलिया प्रिया ने और आगे भड़ भड़ के सीधे हाथ से उस फूलों को तोड़ रही है औचक पट उर्जयो प्रिया परसी कटीली डारी कह ललिता चंपक लता कहत पुकारी पुकारी एकदम औचक एकदम उनका जो आंचल था श्री राधा जी का वह एक झाड़ी के कांटे में फस गया अब जैसे ही फंस गया राधा रानी अब उसको निकाल नहीं पा रही हैं। तो राधा रानी क्या कर रही हैं? औचक पट उर्यो प्रिया झाड़ी कहा ललिता चंपक लता कहत पुकारी पुकारी सब सखियों को आवाज़ लगा के हे ललिता जल्दी आओ मेरे इस आँचल को छुड़ा हे चंपक लता हे सुदेवी हे रंग देवी हे विशाखा जल्दी आओ मेरे इस आँचल को छुड़ाओ खूब आवाज लगा लगा के कह रही है परंतु कोई भी नहीं आ रहा किसी के पास आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है पहुंच रही है? है है है है सघन सघन सघन मालती कुंज कुंज ठाडी सुजान बड़ी सगन, बड़ी इस यहां यह यह जो जो वन है, यह है जो है, यह इतना है, इतना गहरा अकेली फंस चुकी हैं इनकी आवाज उन सखियों तक पहुंच नहीं पा रही है इतनी सघनता के कारण ठाडी लली सुजान अकेली खड़ी हुई आवाज लगा रही हे ललिता मेरे आंचल को इस कांटे से इस झाड़ी से निकाल परंतु वहां कोई भी नहीं पहुंचा अब कोई नहीं पहुंचा तो हीरो कौन है हमारे यहां के नवल कुमार ब्रज राय को दई दिखाई आन महाराज जो छुपे हुए थे ना जो छुपे हुए थे वह छुपे हुए भगवान श्री कृष्ण नवल कुमार ब्रजराज, नवल माने नए दिखने वाले जो है नवल कुमार ब्रजराज को दिखाई आन, महाराज अपनी ईशानो शौकत में हीरो है हीरो माफी का एंट्री होनी चाहिए नैननी सो नैना मिले इकटक रहे निहारी इन उर्जी अखियान को कौन कौन सके निर्वारी। तब नागर नंदलाल ने पट दियो सुरझाए मन उड़ो दुहन को घर को चलो ना जाए महाराज जी तो हीरो की तरह से इन्होंने एंट्री मारी अब एंट्री मारी राधा रानी भूल गई है ये कौन है अब इन्होंने साहब ने क्या करा वहा पे जैसे ही पहुंचे पहुंचने के बाद प्यार से पहुंचे पहुंचने के बाद आंखों से आखे मिली सो नैना मिले एक टक रहे निहारी आंखें पलक भी नहीं झपक रहे भूल गए एक दूसरे को देखकर, कर पर श्री कृष्ण को वो हीरो की तरह से काम भी तो करना है ना राधा रानी का आंचल फसा हुआ है इन उर्जी अखियान को कौन करे कौन सके निर्वारी तब नागर नंदलाल ने पट दियो सुरझाएन उर्यो धुन को घर को चलो न जाय महाराज वो पट जो था आंचल जो था वो तो सुरझा दिया पर नैनो से नैना ऐसे अटक गए वो भी सूरझ रहे हैं वो अटक गए आपस में और ऐसे अटके हैं कि अब घर बार तो सब कुछ भूल गए अब अब घर-वार कोई जाने की वो ही नहीं अब तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के मुख्य चंद्र का दर्शन करने में लगे हुए हैं ठाकुर जी का कैसा भाव है उस समय आनंद सिंधु भड़े हरि तन में मतलब राधा रानी को देख के क्या भाव आया है अरे पूरे शरीर में महाराज जैसे सब उनका वह कौन है आनंद सिंधु हा भगवान श्री कृष्ण जो है वह रसामृत सिंधु हैं वह है रस का अमृत का सिंधु है सिंधु समुद्र सागर उस सागर के अंदर लहरें उठ रही हैं श्री राधा रानी के मुख कमल को देखकर और जैसे ही महाराज दर्शन हुए हरितन के अंदर ज्वार आने लगे अरे वाह आज प्रिया जो का है श्रीमुख के दर्शन हुए हैं बड़े हाँ रोज तो मैं जाता था राधा कुंड आदि में गुप्त कुंड पे मिलता था फिर राधा कुंड के अंदर केली करता था परंतु आज तो श्राद्ध का समय चल रहा है वैसे ही मुलाकात नहीं हो रही आज अब जब दर्शन कर रहा हूँ वाह ऐसा लग ये ये प्रेम की रीति है देखो दो चातक दो चंद्रमा दोनों ही चंद्रमा है दोनों ही चातक है राधा कृष्ण को देखती है तो उनमें रस का संचार हो जाता है जब जब कृष्ण राधा को देखते हैं तो उनमें रस का संचार हो जाता है तुम्हारा जैसा डुप्लीकेट खड़ो कर दिया जाए ना का बात करोगे कोई डुप्लीकेट बनाए तो तुम लड़ मरोगे वासे प्रेम न करोगे परंतु यहां तो डुप्लीकेट है ना दो चातक दो चंद्रमा आ, दोनों ही एक हैं दोनों ही रस की मूर्ति है परंतु यह अद्भुतता है उन राधा कृष्ण के अंदर कि जब जब देखते हैं नवसंचार होता है नवरस संचार होता है, होता है। तो महाराज यहाँ जैसे ही राधा मुख पूरेवन तो में जैसे ही राधा रानी के उस मुख को देखा आनंद सिंधु हरि में महाराज आनंद सिंधु का संचार श्री कृष्ण के तन में हो गया और जैसे ही हुआ रहे बदन निहारी निहारी सब कुछ भूल गए एक दूसरे को निहार रहे हैं सब कुछ भूल गए सब कुछ भूल गए निहार रहे हैं इसी बीच में सखिया जो फूलों को तोड़ रही थी चुन रही थी उन सब की डलियां भर गई अब राधा रानी की तरफ आने लगी तो वो बात करती हुई आ रही है जैसे ही बात करती हुई आने लगी श्री कृष्ण को लगा अरे भैया यहाँ तो सखिया आ रही हैं भगू यहाँ से तो वहां से छुपके से वहां से निकले पतली गली में जहां छुप थे वहां पे छुप गए अब ठाकुर जी वहां जाके छुप चुके हैं और कैसे छुपे हैं परंतु एक काम कर गए नागरिया मिले नैन दुहिन के ठगे ठगनी ठगवारी दोनों ने एक दूसरा के नैनन को ऐसे देखो कि दोनों एक दूसरे के रूप में ठग लिए गए हैं परंतु श्री कृष्ण तो अकेले हैं वह तो अपनी लता पताओ की ओट में उस मालती की कुंज में जाके उस तरु के पीछे जाके छुप गए राधा रानी के पास से वह जैसे ही चंद्रमा रूपी श्री कृष्ण अदृश्य हुए राधा रानी उदास हो गईं। सखिया आई सखियों ने आके कहा राधे हे प्रिया आप उदास क्यों हो आपकी डलिया तो अभी भरी भी नहीं है हमारी तो यहाँ भर भी गई तुम कहाँ बिजी थी इतनी हाँ तुम्हारी डलिया तो भरी होनी चाहिए थी तुमने तो ऐसे कोई फूल भी नहीं बिने हैं और उदास मुख से क्यों दिख रही हो तब प्रिया जो बोली फुलवा बीनन हो गई जमुना कूल द्रुमन गिरी भी उर्झ आय अरनी की डरिया तीही छनरी मेरो अंचल चीर मैं फूलों को बिनने के लिए आई थी द्रुमन की भीड़ मतलब बड़ी साहसी बन के आई थी और क्या करने आई और तभी क्या हुआ उर्जयो आय अरनी की डरिया तीही छनरी मेरो अंचल चीर तभी महाराज कांटों में मेरा यह आंचल फंस गया तब को तब को आए अचानक मालती लता सघन मंझार बिना कहे मेरो पट सुरझायो इकटक मो तन रहियो निहार तभी कोई महाराज एकदम मालती की कुंज में से बाहर आ गया हीरो की तरह से और आया और बिना कहे उसने कुछ नहीं करा आने के बाद उसने मेरे आंचल को छुड़ाया और छुड़ा के एकटक तो मो तन रहे निहार बस मुझे देखने लगा सखी बोली तूने हमें बुलाया हो क्यों ना है? अब वो बोली अरे आवाज लगाए लगाए के गला फाड़ फाड़ के फो पर तुम सुन के आए रही इतनी पति आयने में लग रही खून चुनने में लग रही मेरी तो सुधी भी ना आ रही तुमको मैं तो खूब चिगाड़ चिगाड़ के कर रही ललिता आए जा मेरे आंचल फंस गयो है चंपक लता आए जा मेरो आंचल फंस गयो है पर तू आय ना आ कोई भी वो आयो एक सुकुमार जैसो चंद्र बदन जाको हो जैसो वो जैसे ही आयो माने बिना देखी आवना आप सबसे पहले मेरे आंचल दियो। अच्छा तो आयो वो तो कैसो हो बुद्धिप तो कैसो हो अरे का बताऊ पट सुरझा कर मन उलझाओ चल तो छुड़वाए दियो परंतु मन को पट पट उर पट सुर मन उर मन लज्जा लज्जा की की बात बात अब किससे मैं ये ये जाके सखियों हो डर दबी इतवे हा हा था। नाम ना जानो बाको हा? नाम नहीं जानती हूं उसका वो कौन था नाम न ना जानो बा को श्याम बरन हो तो कालो हो बिल्कुल कालो हो नाम न ना जानो बाको श्याम बरन हो तो ऊपर से उसने पीताम्बर धारण कर रखा था पीले कपड़े पहन रखे बाही बन में चली नगरिया फ्री बीनन सांझी के फूल राधा रानी बोली अब तो मन तो रज गया, गया है तो सखियों, मैं तो फिर से उसी वन में जा रही हूँ मुझे तो उसको देखना है बोली, एक बार हीरो की तरह से आयो बार बार थोड़ी ना होगा जो चलोगे हो कोई माली वाली कोई हो एगो? छोड़ो बाोड़ूंगी ना है, है ने तो मेरे मन उलझाए दिया मुझे तो बाकी दर्शन फिर से करने है तो वो सखिया बोली अरे फिर हम जावेंगी कहीं ऐसा ना होए बाने दो चार उल्टी सीधी बातें कह दी लड़ाई बड़ाई है जाएगी तेरों तो मनो झर गये हो परंतु तो हम तो डंडा ले लेके बाद में जूदम पजार मर कर देंगे हम तो डंडा बजाए देंगे हम ना चल रही राधा रानी बोली हम तो ना सुने हम तो जावेंगे दर्शन के तय वो कौन हो हाँ श्याम वरण वालो जाने पीतामर धारण कर रखो बाकी बाय तो मुझे फिर से देखना है जैसे ही जा बात को कहो सखिया बोली अच्छा देख लो है ठीक है भाई चल तू तेरे संग चल लेंगे हम अब कहिया जो हो बाहर निकल के आए गए बाहर निकल के जैसे ही आयो अब यहाँ पे सखिया सब आ चुकी हैं श्री राधा रानी के संग अब श्री कृष्ण अपने मूड में आ गए हैं अब श्री कृष्ण कह रहे हैं अरे तुम कौन हो री फुलवा बीन ने लगन को लगे बगीचा फूल रही फुलबारी कृष्ण चंद बनमाली आए हम बनमाली हैं यहाँ के कृष्ण चंद वनमाली आए बोलो क्यों ना प्यारी बोलो क्यों आई हो तुम यहाँ पर हम यहाँ के वनमाली है इतनी प्रेम से इतनी प्यार करते हुए अनुराग करते हुए हमने यहाँ के हर वृक्ष को हर लता हर पता को सींचा है इतने यहां पे हुए हैं हैं यह है, जितने भी फूल तुम यहाँ पे फूल बीनने के लिए आ गई हो क्यों आई हो यहाँ से चलो सखिया ललिता सखी वो तो बोली अच्छा हसी ललिता तब कहियो श्याम सो ये ब्रश्वानु दुला ये दुलारी राधा रानी है हैु जी की लाडली है तिहारो कहा लगे जा में रोकत गैल हमारी अरे तू कौन तू क्या कर रहे यहाँ पे गैल मतलब सड़क गैल मतलब सड़क रोकत गैल हमारी अरे वृषभानु जी की पुत्री है ये वन हमारा है तू यहाँ पे आके हमें रोक रहा है चलो यहां से आप चलिए श्री कृष्ण बोले ये हमारा वन है हम नहीं हटेंगे बिल्कुल भी चाहे कुछ भी कर लो श्याम सखा सखियन समझावे हटना करो तुम प्यारी फल द्रुम वन बटिका सबनी के हम ही हैं रखवारी बोले हमसे बातचीत ज्यादा मत करिए आप अभी अभी आई है फूल चुनने को परंतु हम यहाँ के रखवाले हैं कहाँ से आ गई एकदम बस मुँह उठाओ चली आई और आने के बाद कह रही हो ये तुम्हारी जगह होगी ब्रष्मानु दुलारी तुम्हारे घर की ये तो बन हमारो है हम ना अंदर कुछ करने देंगे डंडा लेके तो खड़े है गए देख लो चौकीदार है रखवाले है तभी डंडा है तुम्हारे पास का है यहाँ रखवालो है तुम्हारी जा कुंज को सकिया बोलिए कुंज को रखवारो? अरे राधा रानी की यह सब कुंजे है यहां रखवाले की कोई जरूरत ना तो महाराज जैसे ही बोला कि फूलन कु के बिनुबे कु आई इही बन मिली हाँ, हम तो यहाँ पर ये वन हमें मिल गया हम तो यहाँ पे अपने फूलों को बिलने के लिए आई है ये बात, छल, बात करने में लगो वे हो हमसे टेड़ो खड़ो है टेढ़ी लठिया है टेड़ो से मुंह बना के हमसे बात कर रहे अरे दुला रही है इज्जत दो हाँ जरा मर्यादा में रह के बात करो तुम रखवारे हो तो क्या है ये देख नहीं रहे हो ये तो राजकुमारी हैं, है आ? तुम रखवा रहे हो तो जरा प्रणाम करो पहले इनको ये सब राधा रानी का है महाराज जैसे ही कृष्ण बोले हम कैसे माने जी ये राधा रानी को है हम ही को चिंता या बन की राहत नित कृष्ण बोले अरे जाबन की चिंता तो हमें रह तुम कौन हम रखवा रहे हैं जाके नित रखवारे रहे लागो चित्त चेतु है हम आठों जाम सेवे काम नृप धाम यह सह घन घाम अति ताते हेतु है हम ही सो गहबर हरियो रहियो है महा हम यहाँ पे रह रहे, रहे हैं ना यहाँ की रखवाली कर रहे हैं रोज यहाँ पर माली वन वन के यहाँ पर महाराज घास को फूलों को वृक्ष को देख रहे हैं इसी के कारण यहाँ यह जो मालती की कुंज है ना ये हरी भरी है हाँ हम ही सो गहबर हरियो हाँ हरियो मतलब बड़ा हरा है यह वन जो है बड़ा हरा भरा है मेरे कारण है तुम्हारे कारण नहीं है राधा रानी की सखियों को आगे उत्ताप बोली कहा है पर सब दीखत है राधे जू को भैया यह सब जितना भी है राधे जू को है बिना ही बिचारे झूठे बचन क्यों चारे जू झूठी बात क्यों बोले राधे की ही भूमि वृंदावन में है ना राधे की ही भूमि खग मृग सब राधे जू के यहाँ तो जितने भी खग हैं मृग हैं खरगोश हैं हिरन हैं जितने भी पशु हैं सब राधे के हैं राधे ही को नाम रटे सांझ हो सकारे जू बोले यहाँ रहने वाला जितना भी है वह राधे, राधे राधे राधे राधे राधे राधे करता रहता है तू हमें बताता है अरे तू रखवालो है तो इन के अंदर में सब चीज़ राधा रानी की है ठाकुर जी अगर के खड़े बहे हैं तो राधा रानी की कृपा के आ, कारण आके खड़े हुए हैं राधा रानी अगर ना चाहे उनको आज तो चले तुम अपने घर पे कृष्ण में ताकत ना है कि महाराज वहां पर खड़े हो सके बन के अंदर प्रवेश राधा रानी की कृपा से मिले कृपा दो प्रकार की हुए या तो साधक साधना करके कृपा ले को लेवे या गुरुजन को आश्रय प्राप्त करके गुरुजन की कृपा तू वह साधक भजन को रस में बदल देवे दो कृपा मिले हाँ दो प्रकार मिले या तो तुम गोपीयन की तरह से प्रेम के पात्र बन जाओ हाँ, काम क्रोध भी तुम्हारे अंदर है अभिमान तुम हटाए लो ताकत है तो हटाओ अब ताकत तो है ना है कोई बोले मैं चाय ना छोड़ पाए रहो कोई बोलो मैं दस माला ना कर पाए रहो कोई बोलो अभिमान जाए ना रहो कोई बोलो लालच कहीं ना कहीं से आई जाए कहीं काम वासना चली आए तो एक तरफ या तो तुम खुद ही महाराज अच्छी तरीके से है जाओ नाम को आश्रय धारण करके नाम तुम्हें जा देना बिल्कुल मान रहित बनाए दे सब जितने भी विकार है वह सब विकार चले जाए तो तुम पात्र उस धाम वृंदावन के बन जाओ दूसरा कैसो प्रेम है शेरनी के दूध की किस में में। okay. की की तरह तरह आवे वो सोने सोने के के पात्र पात्र में बनने गोपियों से चेस्टा कर लो लोग ही करते हैं ये बिन्नावन वाले क्या बोले भैया हम ऐसे तो ना छूटे जी सब कछू हाँ ऐसे गोपियन की तरह से और ना हम सोने के इतने पात्र बन सके खूब घिस सोने को खालिश पात्र ही ना पावे हाँ कछु दिन आके बाद मन कर जाए पिजा है कछु दिन आके बाद फिर मन कर जाए आओ चल के भैया बिरहाना रोड पर चाट पकौड़ी खावेंगे तो जो रोज मूड ऐसा चल रो है कहां का नहीं कन्हैया कि याद आ गए कहा वृंदावन को मन लगे वन की महाराज लीला वीला आ तो ऐसा तो हो ना रहो रो बहुत ताकतदर आएगी नहीं दूसरो सरल का है जो है वह शेरनी है, है हाँ? जिनके पास प्रेम रस है उनके शावक बन जाओ उस शेरनी से प्रेम करो जैसे बिहारी जी का जो साधक होगा कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास हा? क्या हरिदास को छोड़ नहीं रहा है क्यों वो तो शेरनी है और शेरनी को पकड़ लिया वही शावक के पास जाएगा भैरस तभी तो महाराज कुंज बिहारी प्राप्त हो जाएंगे राधा वल्लभी राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा रमणिया राधा रमण श्री भट्ट गोपाल रमण श्री भट्ट गोपाल राधा रमण श्री भट्ट गोपाल भट्ट गोपाल को पकड़ लिया शेर नहीं है महाराज उनको पकड़ लियो, उनको ही प्रेम रस को पान करते रहे आश्रय उनका ले लिया उनकी कृपा मिल गई तो राधा रमण लाल अपने आप मिल जाएंगे तो ये दो कृपा या तो सुख खुद सुधर जाओ खुद नहीं सुधर पा रहे हो तो गुरु की शरण आंख बंद करके ले लो। उनसे जो प्रेम रस मिलेगा, हा? उससे अपने आप को पुष्ट करो, उससे अपनी भक्ति को अपने उस प्रेम को उस वृंदावन के प्रेम को पुष्ट करो तब वृंदावन मिलेगा दोनों इस दो में से किसी एक उस पर चलो ये अब सबके ऊपर निर्भर करता है हा? कि खुद ही खालिश सोने का गिलास ना है है या शावक है। हमें तो कछु आवे ना हम तो गुरुजी की शरण में पड़ गए उन्हें जो जो जो मंत्र हैं करवानों बतानी है रस रीति को जैसे बनाना है वो बतावेंगे हम वैसो करेंगे अपनी बुद्धि लगावेंगे ही नहीं भाई शावक शिकार करना थोड़ी ना जानता है शावक का शरीर तो शेरनी के ऊपर है शेरनी जब दूध पिलाएगी उसकी दिनों दिन वृद्धि होती जाएगी यहाँ शेरिया हमारी जितनी सब हैं हैं हैं रस रस रस की रस के हैं सब के रस के वह सब पास गोपिया और उनसे कृपा प्राप्त कर तो महाराज देखो अब समय भी हो जाए अच्छा जाग तीन मिनट है अभी तीन मिनट की जय जय श्री तो ठाकुर जी से कहा सखियों ने कि यहाँ तो सब कुछ राधे चुका है आपका क्या है आपको और अगर आप रखवारे हैं तो वृषभानु जी ने पॉइंट करा होगा तो यहाँ प्रणाम करिए इनको कृष्ण कुछ नहीं बोल पाए कृष्ण बोले भैया तो सब राधे जू का है और अगर रखवाले हैं इस कुंज के और ये तो यहाँ की जो मालिक हैं उनकी ये बेटी है हाँ विष्मानु लाडली है तो कहीं या कहे हमू है राधे जू के हम, हम है राधे जू के हमें अपनाए ले हमउ है राधे जू के हमें अपनाए लेओ, मुख सुधाधर देखी देखी जी निकट बुलाए मोही, दामन लगाए ना बोले, अरे सखी हो हम भी राधे जू के ही हैं हाँ तुम गुस्सा आ रहा तू कर रही हो क्यों ऐसा क्रोध दिखा रही हो हम भी यही पर ही हैं इन्हीं के ही है हाँ अपने से लड़ाई करे का ना न करे ना, ना प्रेम दिखाओ हमको हा? पर यह हमें जरा देखो रखवारे है ना तो हमारी यहाँ पे आई हो फूल चुनने के तय कछु इनाम विनाम दे दियो कछु थोड़ो सो इनाम आ जाए कि नी के सम्मान कछु करी रखवारन को रखवाले जो है उनको कुछ सम्मान कर देना चलते चलते तो सखिया बोली हाँ पहले बुलबुल चुन ले उसके बाद राधा रानी जो हमारी है उनका जो मन आएगा वो तो मह दे देंगी बस कन्हैया वहीं पर देंगी तो सही फूल फूल चुने राधा रानी के तो नैन पहले से ही अटक ही गए थे मन अटक गया था पहले तो अपनी मड़ी माला उतारी और श्री कृष्ण को दी अब श्री कृष्ण को दी सब गोपियां ताली बजा के जैसे ही बाहर जा रही हैं राधा रानी अब वह प्रेम लीला के अंदर पहुंच गई और पहुंचने के बाद उन्होंने महाराज अपने आलिंगन करते हुए गले में वहाँ डाली श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण के और जैसे ही डाली बोले हे श्री कृष्ण मणि की माला तुम्हारे ऊपर वह शोभनीय नहीं लगती है असली माला तो मेरे हाथों की माला है जो तो तुम्हारी गले पे तुम्हें पड़ेगी और जाके जैसे ही आलिंगन देते हुए उन्होंने श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को जैसे ही अपने पास अपने समक्ष लपेट लिया और बोले मुझे छोड़ के तुम मत जाया करो यह सांझी का उत्सव चल तो रहा है परंतु लीला तुम्हारे संग करनी है तब श्री कृष्ण क्या करने लगे तब श्री कृष्ण सखी वेश धरी रसिक शिरोमणि बिल्सक है सुख कीर्ति महाराज श्री राधा लाल ने उसी समय सखी का वेश बनाया और सखी का वेश बनाने के बाद वह बरसाना में चले गए और वहाँ राधा रानी सांझी बना रही हैं श्री कृष्ण सखी वेशधधरी के वहाँ पर उस सांझी की पूरी लीला का दर्शन कर रहे हैं और श्री राधा रानी के संग वहाँ रस सागर के अंदर उतप्रोत हो रहे हैं तो मैं भी ठाकुर से यही प्रार्थना करूं कि हम सबको भी इन लीलाओं में और इस प्रेम की इस रस के मार्ग में इतना ओत कर दें कि कहीं हों किसी भी समय किसी भी क्षण हमें वह राधा रमन लाल और उनकी लीलाएं हमेशा हमारे ध्यान में स्मरण में चिंतन में और मनन में लगी रहे